श्री श्री राम श्री रामकृष्ण श्रीरामकृष्णकथाममृतरामकृष्णो भक्सिणेशेद मणिलाल प्रभृतिहेतुकु कृपाधु भोजना परम श्री प्रभु किंचितिथ् विश्राम स्वीकुप्ति तंद्राइव श्रीयुक्त मणिमलिको ब्रह्मज्ञानी आगत श्री प्रभु प्राणमद आसनच स्वीचकार श्री प्रभु तदनीम शयानोस्त मणिलाल वार्ता कुरते श्री प्रभु अर्ध अर्थ, अर्थ जागृत कदाचि कुरते मणिलाल शिवनाथोंगोपाल प्रशंसा कुरते कथयती उत्तम श्री प्रभुस्ट्र नेत्र पृक्षति हाजर के ते के कृशं वदी श्री प्रभुत्था उपावशत मणिलाय भक्तिषय कथयती श्रीरामकृष्ण अभो तस्या भाव गीताररंभव चक्षु बाज्पय हरीशदर्शन हरीशदर्शन मतमेव पूर्ण तो भावाभेश कथय ससुख सी ही हरिशो यही हरीशो गृह उज्जिता प्रायाशोत्र ठतिम पृछति भक् किं कोनाथादीबाला किमत उद्दीपन होती मटर्महोदय तृष्णीस्ते श्रीरामकृष्ण जानस किनुषा सर्वे स्वश्य पर कचिद क्षीरसार पूरक यहाँ पुलीक माश द्विदातर क्षीरसार पूरका सैम सदृश दृश्यते ईश्वर तदव तदवल प्रेम भक्ति नाम पूरकम क्षीरसारूरक गुरुकृपया मुक्ति स्वूपदर्शनचोरभदान इदान श्री प्रभु भक्भ्यो भ्रीरामकृष्ण मास्टर्मोद प्रति के चिंत मक्ति मे न सैत शेहम बद्धजीव समुदये सुद्ध भय न विद्य कमशिद अजयूथे व्याघ्री पात उत्पलत व्याघ्र शक्रसव समयत व्याघ्री मृता सावकस्य छाग सह वर्धते स्म ते घास व्याघ्र शासम अति ते भरव कुर कौती क्रमेण श्यम वर्धते स्म एकदा अपरह छागवृंदे अपर क्याघ्रपात स घाषाशीन व्याघ्र प्रेक्ष्य विस्व जगाम तदा धावन धाव्य तम धृतवा सोप्यारव भ्या, कर्तम आरेभे, तम प्रसभं आकृष्य जलसमीप निनाय पश्य जलमंत्रे प्रेक्षस्व मदीय एवेती अवलोकय गृहांध भक्षय, इत्युक्त्वा बल तशयुम प्रवृत्त स कथम अ भोक्षते भ्या भ्यारव कौति स्म शोणिता स्वाद प्राप्य खादी आरेभे, नूत व्याघ्रो अवदत्दान बुध्यसे किोसी ये इदान मैया वन चल अतो गुरु कृपा गुरक भय न विद्यते, स ज्ञापय कस्व किंते स्वूप स्वल्पसाधन ना गुरोर्बोधयती एक तदीम स्वये बोधुम शक्या किंस किस ईश्वर एवं सत्य संसारोय कपट साधन अभी वर जीवन मुक्त संसारे स्था कचन धीव रात्र कस्मचि उद्यानपुष्क निक्षिप्य मस्य चोरयती स्म गृहस्था लोकस्थ पीत वेष्टवा दीपदंडाकदा चौर अन्वेषुमायात इत धीवर किंचि भस्मा लिप्स वृक्ष से यति ज्यतिवेश गृह्वा आसीनोस्त बहुधा अन्वेषण करश्य कोपिनास्ति, केवलं केवल तरमूल सन्यासी संूतलिप्त ध्यानस्थो वर्त परो पल्याचार प्रचार... कचन महां संन्याद्यानम आयात यावन यवल्लोका फलपुष्पंदेशन तापसं प्रणम्त आगता बहुप्यक मुद्रा अभी साधुरग्रत पर पतंती स्म धीवर चिंतित किश्चर्य ना प्रकृतिया साधु तथा नई लोकावती भक्ति यदि सत्यमें सन्यासी भव तहि निश्चय ईश्वर प्राप्यामी नास्त संशय कपट साधन ना एकदय सूत यधना चेत स वचन नापेक्षत किं सत् कि असति शक्या ईश्वर एवं सत्य संसारस्त कस्चन भक्त भक्तचित संसारो अव्रु सं त्यक्तिगत किन्तु ये संसारे सी तैयार ते कियु श्रीरामकृष्ण अहेतुकृप सिंधु तत्ह यदि कराणीक का निक्षिप्य सारायापन करोती सत्य परम यदा कारागारा मुचते तदा किम मध्य मार्गम आगम्य सता निष्कर्मा सन्दं भ्रमेत पुनरपी कर्णी वृत्ति आश्रयतीमें गुरुकृपया ज्ञानलाभादर्धम संसारे जीवन मुक्ति ला शेक्ता प्रभु श्रीरामकृष्ण संसारिभ्यो जनेभ्यो अभ प्रादा